नमस्कार बोलती कहानियां में आज सुनिए शरद जोशी का व्यंग्य रेल यात्रा शीतल माहेश्वरी के स्वर में रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं रेले हमेशा प्रगति करती हैं। वे बंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई बंबई तक आ जाती हैं। अब ये दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती हैं और लेट पहुंचती है पर अब देखिए ना प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं आते कांग्रेस के रास्ते में आते हैं देश के रास्ते में आते हैं तो यह तो बिचारी रेल है आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो आप किसी डिब्बे में घुस जाइए बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते हमारे यहां कहा जाता है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों खसीदा जाता है पर जरा सोचिए रेल की यात्रा में ईश्वर की सिवा आपका है कौन एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में तो ये है आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा अगर ईश्वर आपके साथ है टिकट आपके हाथ है पास में सामान कम और जेब में पैसा ज्यादा है तो आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे फिर चाहे बर्थ मिले या ना मिले अरे भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है फल की चिंता वह नहीं करती रेलों का काम एक जगह से दूसरे जगह जाना है यात्री की जो भी दशा हो जिंदा रहे या मुर्दा भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है अरे जिसे जाना है वह तो जाएगा बर्थ पर लेट कर जाएगा पैर पसार कर जाएगा जिसमें मनोबल है आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं वे क्यों में खड़े रहते हैं वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं भारतीय रेले हमें जीवन जीना सिखाती है जो चढ़ गया उसकी जगह जो बैठ गया उसकी सीट जो लेट गया उसकी बर्थ अगर आप यह सब कर सकते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं भारतीय रेले तो साफ कहती है जिसमें दम उसके हम आत्मबल चाहिए मित्रों जब रेले नहीं चली थी यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी आज रेले चल रही हैं यात्राएं फिर भी इतनी कष्टप्रद है ये कितनी खुशी की बात है कि प्रकृति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा दुर्दशा तब भी थी दुर्दशा आज भी है ये रेलें ये हवाई जहाज ये सब विदेशी हैं। ये न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध करती दी है कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती है और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगणने हैं जैसे आप ससुराल जा रहे हैं महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए हैं बर्थ पर बिस्तर फैला दिया है और रेल उस दिशा में दौड़ने लगी है जिस दिशा में आपका ससुराल है ससुराल बड़ा आराम है आरक्षण छोटा आराम है बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है मानिए आपके बाप मर गए माफ कीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ भगवान उनकी लंबी उम्र करे अगर वे पहले ही न मर गए हो तो आप खबर सुनते हैं और अपने गाँव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं भीड़ धक्का मुक्का थक्का फजीहत गाली गलौच आप सब कुछ सहन करते खड़े रहते हैं पिताजी जो मर गए हैं बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ मानिए एक कुंवारी लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है वो होशंगाबाद अपने मामा के घर आई है देखना चाहो तो फौरन जाकर देखाओ आरक्षण का समय नहीं है कुंवरा लड़का ना आओ देखता है नव और रेल के डिब्बे में चढ़ जाता है वही भीड़ धक्का मुक्का थक्का फजीहत गाली गलोच मगर क्या करें? लड़की से शादी जो करनी है जिंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगड़ने हैं भारतीय रेल चिंतन के विकास में बड़ा योग देती है प्राचीन मनुष्यों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है क्यों भैया पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक भी रेले चलती है जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है भारतीय रेले भी हमें यही सिखाती है सामान रख दोगे तो बैठोगे कहाँ बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े रहोगे खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा इसीलिए असली यात्री वो जो हो खाली हाथ टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये स्थिति मरने के बाद बताई है भारतीय रेले चाहती है वो जीते जी आ जाए चरम स्थिति परम हल्की अवस्था खाली हाथ बिना बिस्तर मिल जा बेटा अनंत में सारी रेलो को अंतत ऊपर जाना है टिकेट क्या है? है। को दंड है। की लोकल ट्रेन में फीड से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह तक भारी लगने लगती है, है वह सोचता कि ये शरीर न होता केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती भारतीय रेले हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहां उतरेगा अस्पताल में या शमशान में लोग रेलों की आलोचना करते हैं अरे रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं ये अपने में कम उपलब्धि नहीं है रेल यात्रा करते हुए अक्सर विचारों में डूब जाते हैं विचारों के अतिरिक्त वहां कुछ डूबने को होता भी नहीं रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है खड़ी है तो बस खड़ी है जैसे कोई औरत पिया के इंतज़ार में खड़ी हो उधर प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े इसका इंतज़ार कर रहे हैं ये जंगल में खड़ी पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं पास बैठा यात्री पूछता है कहिए साहब आपका क्या ख्याल है इस कंट्री का कोई फ्यूचर है कि नहीं पता नहीं साहब आप कहते हैं अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है कि नहीं फिर एकाएक रेल को मूड आता है और वो चल पड़ती है आप हिलते डुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते हुए चल पड़ते हैं फिर किसी स्टेशन पर वो सुंदर स्त्री भी उतर जाती है एकाएक लगता है सारी ट्रेन खाली हो गई मन करता है हम भी उतर जाए पर भारतीय रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है जिसका जहां का टिकट होगा वो वहीं तो उतरेगा उस सुंदर स्त्री को यहाँ का टिकट था वो यहाँ उतर गई हमारा आगे का टिकट है हम वहां उतरेंगे भारतीय रेल कहीं ना कहीं हमारे मन को छूती है वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है एक उंगता हुआ यात्री दूसरे उंगते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है बताइए ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगी आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पर लेटे इस यात्री से पूछता है यह कौन सा स्टेशन है तबीयत होती है कहूँ अबे चुपचाप सो क्यों डिस्टर्ब करता है मगर नहीं वह भारतीय रेल का यात्री है और भारत भूमि पर यात्रा कर रहा है वह जानना चाहता है कि इस समय एक भारतीय रेल ने कहाँ तक प्रगति कर ली है आधी रात के के अंधेरे में मैं भारत भूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूं। पता नहीं अनजाने स्टेशन अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की की रेल रुकी पड़ी है। ऊपर बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती हैं, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है मनुष्य की यही प्रगति है भारतीय रेल आगे बढ़ रही है भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है पीछे पीछे रेले आ रही है अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने के कोई रास्ता नहीं रहेगा पढ़ते रहो पढ़ते रहो रेल में सफर करते दिन भर झगड़ते रात भर जागते बढ़ते रहो रेल निशान सर्वभूताना जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं भारतीय रेलवे की यही प्रगति है जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है